तुम में दीनता हरो तुम दिन हमारा कौन है दुर्बलता दीनता हरो तुम हमारा कौन है ईश्वर तुम गया कर तुम्हें दया करो तुम इन हमारा कौन है तेरा भजन तेरा मनन तेरी हृद तेरी लगन तेरे तेरी लगन तेरी शरण हम तुम इन हमारा कौन है तेरी शरण तुम दया करो तुम हमारा कौन है ते, तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर तेरी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 तुम हमारा कौन है ईश्वर तुम दया करो तुम हम समोपस्थित सज्जनों मातृशक्ति ब्रह्मचारी का कठोपनिषद की चौथी बल्ली के पांचवें श्लोक पर चर्चा चल रही है पांचवें श्लोक में यमाचार्य ने कहा कि जो इस मध्गम आत्मा को जानता है कर्मफल भोगने वाली आत्मा को जानता है और दूसरा कहा जो जीव के अत्यंत निकट रहने वाले भूत और भविष्य के स्वामी किए गए कर्मों के स्वामी और भविष्य में जो फल मिलेगा उसके स्वामी परमात्मा को जानता है तो उसके बाद में फिर न ततो बिजुगुप्त वो निंदा नहीं करता समता के भाव में आ जाता है यमाचार्य ने आत्मा को कहा मत्फम कर्मफल को भोगने वाला आत्मा कर्मफल को भोगने वाला है इसको हम बहुत बार सुन भी चुके हैं और प्रतीति होती है कि हम इसको मानते भी हैं और एक तरह से ये अटल सिद्धांत मन में बैठ चुका है कि आत्मा ही कर्मफल को भोगता है आत्मा मध् रम है आत्मा कर्मफल को भोगता है इसके साथ साथ ये भी जुड़ा है कि जिसने किया है वही कर्मफल को भोगता है इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से स्वीकारते हैं हमें यह प्रतीत होता है कि हम इसको अच्छी प्रकार से मानते हैं इतना अच्छी तरह मानते हुए भी हमारे द्वारा निंदा हो जाती है यमाचार्य ने यह परिणाम बताया कि जो कर्मफल भोगने वाली आत्मा को जानता है जिसने निश्चय कर लिया है कि कर्मफल तो आत्मा ही भोगता है जिसने किया है वही भोगता है तो फिर वो तत्व न भी जगुक वो फिर निंदा नहीं करता लेकिन इसका परिणाम आत्मा कर्मफल भोगने वाला है इस सिद्धांत का परिणाम हम अपने जीवन में इस रूप में अब पूरे व्यापक रूप में नहीं देख पाते अपने अपने जीवन को हम देखें तो कहीं ना कहीं हम दूसरे की निंदा कर रहे होते हैं निंदा का तात्पर्य वही लीजिएगा जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना उसको उस रूप में कथन कर देना जीवन के अंदर हम अनेक व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करते हैं किसी को सहयोग करते हैं और किसी से सहयोग लेते हैं और इसी तरह यह मानव समाज चल रहा है मानव समाज को भली प्रकार चलाने के लिए सामंजस्य रखने के लिए प्रसन्नता बनाए रखने के लिए ये एक दूसरे का सहयोग पुण्य कर्मों का करना आवश्यक भी है जिस समय व्यक्ति पुण्य कर्म करता है दूसरे का सहयोग करता है सेवा दे करके, धन दे करके या और किसी प्रकार से तो ये तो मानता है कि मैं कर्मफल भोगने वाला हूं मैंने जो कर्म किया जो मैं कर रहा हूं इसका फल मुझे मिलेगा एक अंश में यह मान्यता भी है लेकिन जब व्यवहार करते करते जिसका हम हित कर रहे हैं जिसका हम उपकार कर रहे हैं उसकी ओर से उचित व्यवहार न हो वो हमारे लिए कुछ गलत कर दे अथवा हमारे सहयोग को मान न दे उसकी महत्ता को न समझे भले ही उपकार करने वाले की हानि ना करे लेकिन उपकार को उपेक्षित कर दे ये माने ही नहीं कि इसने कुछ मेरे लिए किया है दो शब्द भी ना कहे प्रशंसा न करे आपने मेरे लिए यह यह किया कृतज्ञ न हो तो हमारे मन के अंदर दुख का भाव आ जाता है हमारे को यह अपेक्षा रहती है कि मैंने जो इस व्यक्ति के प्रति उपकार किया इसके बदले में इसको उचित व्यवहार करना चाहिए कम से कम स्वीकारना चाहिए कि आपने मेरे लिए यह यह किया बदले में वो कुछ सहयोग करे अच्छी बात है अर्थात जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो दूसरे से अपेक्षा रखते हैं हम कर्म करते समय पूरी तरह परमात्मा से अपेक्षा